महाभारत आश्व पर्व आश्वेधिपर्व धर्म पर्व बयानबे अध्याय अनेक प्रकार के धानों की महिमा वैशमपान वाच वासुदेवन दानु कथितु यथा क्रम अभितृप्त धर्मेशुकेम पुनरब्रवी वैसम पान जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा क्रम से दान और धर्म की बात कही जाने पर युधि न होकर फिर भगवान के शोषि कहने लगे देवधर्मामृतमदम श्रृणव तो परम तप न विद्यते सु मम तृप्तिरिमाधव शुरश्रेष्ठ देवेश्वर परम तप माधव आपके मुँह से इस धर्म में अमृत का श्रमण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है ज्ञान चान्यान दानी त्वयानोक्ता तान्याश्रेष्ठ तेजा चाणुक्रमात्ल शुरश्रेष्ठ जो अन्य प्रकार के दान हैं जिनको अभी तक आपने नहीं बताया है उनका वर्णन कीजिए और क्रमशः उनका फल भी बताने की कृपा कीजिए श्री भगवान उवाच सया प्रतरण उपेताम य प्रयक्षित पांडव अर्चित दिव भक्त वस्त्र विचित्राण तुण्य फल सुणु श्री भगवान ने कहा पांडुनंदन जो मनुष्य भक्ति के साथ वस्त्र माला और चंदन चढ़ाकर ब्राह्मण की पूजा करता है तथा उसे भांति भाति के अन्न का भोजन कराकर बिछौने से बिछौने से ही दान करता है उसका पुण्य फल सुनो धेनुदान से पुण्य त पांडुरंदन विधिवत किए हुए गोदान का जो पुण्य होता है उस पुण्य को प्राप्त करके वह पितृलोक में सम्मान पाता है सहस्त्रस्य आहिताग्नि सहस्य पूजित से तत्मातीस्तुषा प्रयक्षति तथा एक हजार अग्निहोत्री ब्राह्मणों का पूजन करने से जो फल मिलता है उसी पुण्य फल को वह प्राप्त करता है जो सैया का दान करता है शिल्प मध्ययन वापि विद्या मंत्र औषधि नीच यह प्रयक्षित प्राय तुण्य फलम सुनो जो मनुष्य ब्राह्मण को शिल्प वेद मंत्र औषधि आदि विद्याओं का दान करता है उसके पुण्यफल को सुनो छंदो भी संप्रयुक्त एन अभिमान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 देवताओं की भांति क्रीड़ा करके वह लोक में वेदवेद्ता ब्राह्मण होता है विश्राम यी यो विप्रम श्रांतमध्वनि कर्षिता विनश्यति तदा पापम तस् कृतमृप राजन जो रास्ते के थके मादे दुर्बल ब्राह्मण को विश्राम देता है उसका एक वर्ष का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है अथ प्रक्षात पाद तस्थ महान दस वर्ष कृतम पापम व्यपोहति न संशय तदनंतर जब वह पूर्वक उस अतिथि के दोनों चरणों को जल से पखारता है उस समय उसके दस वर्ष के किए हुए पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं घृतेन वात तैल इना पाद तस्थ तद्वादश्मारूढ़ पापमासो व्यपोहति तथा यदि वह उसके दोनों पैरों में घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं स्वागत विप्रम पूजियसन च प्रत्युत्थान वह राजन स देवा भवे राजन जो घर पर आए हुए ब्राह्मण का स्वागत करके उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता है देवताओं का प्रिय होता है स्वागत प्रत्युत्थान पितर प्रीतिम याथिप्रिया महाराज अतिथि के स्वागत से अग्नि उसे आसन देने से इंद्र और अगवानी करने से अतिथियों पर प्रेम रखने वाले पितर प्रसन्न होते हैं अग्निशक्र पितृण चीतन संवत्सर कृतम पापम तस् सद्यो विनश्यति नरेश्वर इस प्रकार अग्नि इंद्र और पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य का एक वर्ष का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है यह प्रयक्षित आसनम आल्यभूषित स जाति मणिचित्रेण अर्थेण इंद्र अनिकेतन जो मनुष्य ब्राह्मण को मालाओं से विभूषित आसन प्रदान करता है वह मणियों से चित्रित रथ के द्वारा इंद्रलोक में जाता है पुरंदरासने त्र दिव्य नारी विभूषि षठीम वर्ष सहस्रारि क्रीडन्द्सा हम गणई वहाँ इंद्रासन पर दिव्य स्त्रियों के साथ शोभा पाता है और साठ हजार वर्षों तक अपसरा गणों के साथ क्रीड़ा करता है वाहनम ज प्रष्छेत ब्राह्मणा जुधिष्ठि सजातिरत्नचिण वाहन युधिष्ठि जो मनुष्य ब्राह्मण को सवारी दान करता है वह से चित्रित विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है कामम स तम क्रीडि सेहराजा भविद्राजन नात्र कार्याचारण राजन वहाँ वह अपसरा गणों के द्वारा सेवित होकर इच्छा इच्छानुसार क्रीड़ा करता है फिर इस लोक में राजा होता है इसमें कोई विचार की बात नहीं है पादपम पल्लवा किरणम पुष्पितम फलित तथा गंधमाली रथाभ्यर्चम वस्त्र भरण यह प्रयक्षित प्राय श्रोत्रियादक्षिणम भोजय्वा यथा कामम तस् पुण्य जो पुरुष पत्ते फूल और फलों से भरे हुए वृक्षों को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित करके चंदन और फूलों से उसकी पूजा करता है तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उस वृक्ष का दान कर देता है उसके पुण्य का फल सुनो जाम्बो जामबूनद विचिण विमन विराजता पुरंदरपुर जाति जय शरवुत वह सुवर्णजटित सुंदर विमान पर बैठकर जय जय कार के शब्द सुनाता हुआ इंद्रलोक में जाता है तत्र श्रपुरम्य कल कल्प दधाती चेप सिर्व मन था यद्य दीक्षति वहाँ रमणी इंद्र नगरी में उसके मन में जो जो इच्छाएं होती हैं उन सब अभीष्ट वस्तुओं को कल्प वृक्ष देता है या तस् पत्राणी पुष्पाणी च फलाणिच तावत वर्ष श्राणी शक्रलोक के मही यते दान में दिए हुए उस वृक्ष के जितने पत्ते फूल और फल होते हैं उतने ही हजार वर्षों तक वह इन्द्रलोक में महिमा पाता है शक्रोकावतीर्णश्च मनुष्यम लोकमागत लोक रथास्व संपूर्ण राज्यम च रक्षति इंद्र लोक से उतरकर जब वह मनुष्यलोक में आता है तब रथ घोड़े और हाथियों से पूर्ण नगर के राज्य की रक्षा करता है स्थापय मद्भक्तिया आल विधिवत्वा पूजा कर्म ची स्वयं वह पूज्य भक्त्याम तस् पुण्य फलम श्रृणु जो पुरुष पूर्वक मंदिर बनवा उसमें मेरी प्रतिमा की विधि पूर्वक स्थापना करता है और दूसरे से उनकी पूजा करवाता है या स्वयं भक्ति के साथ पूजा करता है उसके पुण्य का फल सुनो अष्टमी दस्य पुण्य समदाह तत्फल संवापनोति मत्स्या मत्स्यालोक्यम प्रपद्यते न जाट इंदम तस्लोका एक हजार अष्टमी यज्ञ का जो पुण्य बताया गया है उस फल को पाकर वह मेरी परम धाम को पर पधारता है युधिष्ठिर मैं जानता हूँ वह वहाँ से कभी लौटकर इस लोक में नहीं आता देवालय विपृह गोवाटे चवरे पिवा प्रज्व्वल यो दीपम तस् पुण्य फल शृणु जो मनुष्य देव मंदिर में ब्राह्मण के घर में गौशाला में और चौराहे पर दीपक जलाता है उसके पुण्य फल को सुनो आरुकांचनम जानम दोतीयंथर्वतो दिशम गच्छेदादित्यलोकम सहसेव्यमान सुरोत्तमी व सुवर्ण मयिमान पर बैठ कर संपूर्ण दिशाओं को धीदीप्यमान करता हुआ सूर्योक को जाता है उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं त्र प्रकाम क्रीडिवा बष्टकोटि महातपाइहलोह के भव्य प्रो वेद वेदांग पारगह वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में जतिष्ठ विहार करने के पश्चात लोक में आकर वेद वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण होता है कर काम काम कर्का कर्णिहद्वाजलभाजनम प्रयक्षति विप्रा तस् पुण्य फलम सुनो जो मनुष्य ब्राह्मण को कर्का कमंडलु कर्णिका अर्थात गिलास अथवा महान जलपात्र दान करता है उसका पुण्य फल सुनो ब्रह्म कुछे तो यीते फल प्रोक्तराधिप तत्माती जलभाजन दो नर श्रुतृपौगंध प्रेन्द्रिय महानस जनेश्वर पंच पीने वाले मनुष्य के लिए जो फल बताया गया है उस फल को वह जलपात्र दान करने वाला मनुष्य पाता है वह दाता सदा तृप्त रहता है उसे सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इंद्रियां और मन सदा प्रसन्न रहते हैं हंस सार असंयुक्त अभिमान अभिराजताम सीवारम लोकम दिव्यगंधर्व सेतम इतना ही नहीं वह हंस और सारसों से जुटे हुए सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य गंधर्वों से सेवित वरुण लोक में जाता है पाणीज प्रयक्षे दि जीवाणाम जीवनम परम ग्रीस्में चेशु महाचेषु तस्य फलम श्रु जो गर्मी के तीन महीनों में जीवों के जीवन भूत जल का दान करता है उसके पुण्य का फल सुनो पूर्णचंद्र प्रकाशेन विमान विराजता स गच्छेन्द्र इंद्र भवनम से विमान सर उगण वह पूर्णचंद्रमा के समान प्रकाशमान सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर अपसरा गणों से सेवित हुआ इंद्र भवन की यात्रा करता है शिरोभ्यंग प्रदान तेजस्वी प्रिय दर्शन शुभगोरूपन शूर पंडित भविज सिर में लगाने के लिए तेल दान करने से मनुष्य तेजस्वी दर्शनीय सुंदर रूपवान सूरवीर और पंडित ब्राह्मण होता है वस्त्र तो तेजस्वी सर्वत्र प्रिय दर्शन सुभगो भवती श्रीमान स्त्रीनाम नृत्य मनोरम दान करने वाला पुरुष भी तेजस्वी दर्शनीय सुंदर श्री संपन्न और सदा स्त्रियों के लिए मनोरम होता है उपान होत्री नरोतम सहजा तीरथ मुख्यन कांचन अराजता सक्र लोकम महातेजा से व्य महानोसर हो जो उत्तम पुरुष जूता और छाता दान करता है वह महान से संपन्न हो सोने के बने हुए सुंदर रथ पर बैठकर अप्सरा गण से सेवित हुआ इंद्रलोक में जाता है काष्ठ पादुकधाया निर्मित धर्मराजअपुर रम्यम सेव्य जो तो की खड़ाऊ दान करते हैं वे काष्ठ निर्मित विमानों पर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओं से सेवित हो धर्मराज के रमणीय नगर में प्रवेश करते हैं दंतकाष्ठ प्रधान्योन्गंधव श्रीमान सौभाग्य संयुक्त धातोन का दान करने से मनुष्य मधुरभाषी होता है उसकी मुँह से सुगंध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान एवं बुद्धि और सौभाग्य से संपन्न होता है अनंतरासि यापे वर्तते वृतवत् सत्यवाकोधरि शुचि स्नान रहता स्वाभिमान दिव्यन याति पुर नर जो मनुष्य अतिथि और कुटुंबीजनों को भोजन करा लेने के पश्चात स्वयं भोजन करता है सदा व्रत का पालन करता है सत्य बोलता है क्रोध से दूर रहता है तथा तो स्नान आदि के द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करता है एक भुक्त नशा वर्ष में वर्तते ब्रह्मचारी जित क्रोध सत्य शौच समन्वित सभी मानी नदीभ्ये जो एक वर्ष तक तक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता है ब्रह्मचर्य का पालन करता है क्रोध को काबू में रखता है तथा सत्य और शौच का पालन करता है वह दिव्य विमान में बैठ इंद्रलोक में पदार्पण करता है चतुर्थ तो काल ये जो अभुंगते ब्रह्मचारी जिते इंद्रिय वर्तते चैक वर्षम तो तस्य फलम जो एक वर्ष तक चौथे वक्त अर्थात प्रति दूसरे दिन भोजन करता है ब्रह्मचर्य का पालन करता है और इंद्रियों को काबू में रखता है उसके पुण्य का फल सुनो चित्र बरहीन दिव्येन सा महेंद्र व मनुष्य विचित्र पंख वाले मोरो से जिते ही अद्भुत ध्वजा से शोभामान दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र लोक में गमन करता है निवेश आत्मान मद्गत शुचि रुद्रद्धिमूर्तिया चतुर्दशियाशेष्मिभवोक पूजिता गंधर्व भूतसघ गीयम महात प्रवेश महातेजा वा शंकर मेह न सपुनर्भो राज्य विचारण राज्यों मनुष्यपवित्र ओर मेरे पुराण होकर मेरे शिव विग्रह में मल लगातः अर्थात मेरा ध्यान करता है तथा विशेषतः चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिणा मूर्ति में चित्त एकाग्र करता है वह महान तपस्वी पुरुष सिद्धों ब्रह्मर्षियों और देवताओं से पूजित होकर गंधर्वों और भूतों का गान सुनता हुआ मुझमें या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता इसमें कोई विचार की बात नहीं है गौ कृत चैवा, कृत चै गुरु विप्र कृत हण्यंत येतु राजेन्द्र चक्रलोक्रजंत ते राजेन्द्र जो मनुष्य गौ स्त्री गुरु और ब्रह्मा, ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे डालते हैं वे इंद्रलोक में जाते हैं तत्र जम्बुन ए विमान ए काम गाम मन्वंतर प्रबोधनते दिव्य नारेण सेविता वहाँ इच्छानुसार विचरने वाले सुवर्ण के बने हुए विमान पर रहकर दिव्य नारियों से सेवित हुए एक मनवंतर तक आनंद का अनुभव करते हैं आशुत प्रधान दत्तः हरण जन्म प्रभृति यदत्त तत्सर्व तो विनर्शति देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को न देने थे अथवा द्वीय वस्तु को छीन लेने थे जन्म भर का किया हुआ सारा दान पुण्यनट हो जाता है यद्यतम द्रव्यम न ये नोपार्जित चेत तत्वते तदेवाक्षयम अक्षय सुख चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो जो न्याय से उपार्जित किया हुआ अत्यंत अभीष्ट द्रव्य है वह वह गुणवान ब्राह्मण को दान में दे दाक्षिणा प्रति में अध्याय समाप्त